माँ अपने छोटे भाई अभय को बहुत प्यार करती थी भाइयों को उन्होंने ही पाला पोसा था अभय ने अंत समय में कहा था दीदी ये सब रहे देखना राधु उस समय माँ के गर्भ में थी प्रसव के बाद राधु की माँ श्री मा के साथ कलकत्ता आई बाद में पागल हो जाने पर उसे जयरामबाटी भेजा गया राधु वहाँ अत्यंत दुख कष्ट पा रही थी बाग बाजार के किराए के मकान में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 जयराम बाटी चली आई माँ से कह उसने कहा तुम्हारी देखभाल करने के लिए कितने भक्त हैं पर मेरे पति के सिवा मेरा और कौन है माँ ने इस घटना के बारे में कहा था कल राधु तो इस तरह मेरी माया काट कर चली गई मन में भय हुआ सोचा तो क्या ठाकुर मुझे और नहीं रखेंगे माँ ने और भी कहा था यह जो राधी राधी करती हूँ यह एक माया को लेकर हूँ और नहीं तो क्या संध्या का अंधेरा घना हो उठा मणिंद्र और प्रभाकर विदा लेना चाह रहे हैं रात को वे आराम बाग जाएँगे माँ ने कहा तुम लोग थोड़ा कुछ खा लो प्रभाकर हम लोग खा कर आए हैं माँ थोड़ा खा क्यों नहीं लेते अजी थोड़ा मिठाई ला कर इन्हें दो तो बाद में हम लोगों से बोली तुम लोग खा पी जाना मणिंद्र अच्छा माँ माँ गाड़ी ठीक हुई है मरिंद्र हाँ हुई है प्रणाम करके विदा लेते समय माँ ने आशीर्वाद दिया भगवान में मति हो मणिंद्र माँ हम लोगों की माया कट जाए माँ ने उस बात पर प्रसन्न होकर देखा तेईस अप्रैल 1919 भक्त लोग माँ को प्रणाम करने गए हैं नारायण अयंगार ने मां से कहा माँ अभी आपके मन में अशांति माँ को के लड़के की मृत्यु के कारण है इसलिए मैंने सोचा है कि मैं जल्दी ही निकल जाऊं। मैंने कहा सुख दुख और कहाँ जाएंगे? ये तो रहेंगे ही तुम लोगों का उससे क्या तुम अभी रहो अगले जेठ महीने में चार या पाँच तारीख को चले जाना